हम हम उस सबको मैं जानता क्यों जानता क्यों तो भगवान ने ज्ञान कि रहित ज्ञान शक्ति वाला हूँ या मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाला हूँ भगवान की ज्ञान शक्ति का कोई आच्छादक है वो पहले क्या था ऐश्वर्य ऐसी समग्र थे धर्म समग्र ईश्वर समग्र यश समग्र ज्ञान उनमें है ना हाँ और क्यों उनकी ज्ञान शक्ति का आच्छादक कोई नहीं है क्यों तो बताया ना कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होना चाहिए भगवान का स्वभाव नित्य है शुद्ध है बुद्ध है और मुक्त है नित्य मतलब सदा रहना उनका स्वभाव है, है। दोष रहित रहना उनका स्वभाव है ज्ञानमुक्त होना स्वभाव है बंधन रहित होना स्वभाव है शंकर सिद्धांत के अनुसार ईश्वर की उपाधि क्या है माया और जीव की उपाधि क्या है अविद्या है ना तो इसीलिए निये है क्योंकि जो माया उपाधि वाला ईश्वर है उसको माया उसकी कोई हानि करती है क्या बल्कि इस प्रकृति में फॉर्मलिष्ठा है अपनी माया को बस नहीं करते ईश्वर क्या करते है माया को भस रखते है और जीव क्या होता है उस माया और अविद्या के माया और अविद्या के बस में कौन हो जाता है जीव, जीव तो जीव बस में हो जाता है तो वो क्या है देहात्म बुद्धि करता है उसको तो तो बंधन होता है, ये ध्यान रखिएगा है ये जीव और ईश्वर का जो भेद है ना इसमें पांचवें और छठवें में स्पष्ट है कि स्वाम प्रकृति मनिष्ठा है ना और पंचम के वाक्य में था ना कि तुम न जानी से तुम नहीं जानते हो क्यों धर्मा धर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति तुम्हारी ज्ञान शक्ति धर्म धर्म के द्वारा प्रतिबद्ध हो गई है और हो गई है ऐसा तो यही जो है भेद है इसलिए क्या है इसलिए कुछ विद्वान माया और अविद्या में क्या मानते हैं भेद अच्छा अब देखेंगे पाठ अपना ये कहा पाठ है दसम ये भगवान ने कहा ठीक है ना ऐसा मोक्ष मार्ग इधानीम प्रवृत्ता ये जो तो, ऐसा मोक्ष मार्ग इधानी ना प्रवृत्ता या मोक्ष मार्ग अभी आरम्भ नहीं हुआ है या मोक्ष मार्ग अभी आरम्भ पहले से चल रहा है ना सभी तो क्या है या मोक्ष मार्ग अभी आरंभ नहीं हुआ है सर्वी तो क्या है तो कहते हैं पूर्व में भी पूर्व में भी पूर्व में भी पूर्व में भी क्या बताया है ना बहुआ ज्ञान तब सा फूटा मदभाव आ गता है ज्ञान रूप तब से पवित्र तो हुए बहुत से लोग मेरे भाव को प्राप्त हो गए अथवा तो मोक्ष को प्राप्त हो गए ठीक है तो मोक्ष मार्ग क्या है पहले से है मोक्ष मार्ग पहले से है अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात है? नहीं देखो वीत राय मन मया भाव ज्ञान है तब का फूटा मद भाव आ बीत राग क्रोड़ा, मन मया, बीत राग भय भय मनमया बहवा ज्ञान सप्ताह पूता मत भावम आगता लगाइए शब्दा से देख लो पहले बीत राग भय क्रोधा राग भय और क्रोध से रही किसो रही थी रात रही घर से रही तो सोचते रही इन सभी सितारों से रही थी मनमया है मनमया कर मेरे में चित्त लगाने वाले अर्थात ब्रह्मवेत्ता या यहाँ ब्रह्मविद आएगा भाष्य मनमया का क्या अर्थ है वाले या मुझे परमात्मा में चित्त को लगाने वाले अर्थात ब्रह्म व्यता परमात्मा में चित्त को लगाते है माम उपास माम उपास मेरा आश्रय लेने वाले भाष्य में मामू का है केवल ज्ञान निष्ठा केवल हम लोग केवल ज्ञान में निष्ठा रखने वाले या केवल ज्ञान में स्थित रहने वाले मेरा आश्रय लेने वाले अर्थात केवल ज्ञान निष्ठ ऐसा बहुवा ज्ञान सप्ताह ज्ञान फूता तप्साहूता ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए फूता से क्या है पवित्र हुए और मत भाव मागता मदभाव को प्राप्त हो गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए मदभाव को प्राप्त हो गए अब अन्य देखेंगे आप भय राग भय और क्रोध से रहित माम केवल ज्ञान निष्ठ केवल ज्ञान निष्ठ बहुवा मनमया की बहुत से ब्रह्मवेदता बहुत से हाँ बहुवा मनमया बहुत से ब्रह्म व्यक्ता मनमया का भ्रम व्यक्ता बहुत से ब्रम व्यक्ता ज्ञान तपसा पूता ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मद भाव आगता मद भाव से मोक्षम की मोक्ष को प्राप्त हो गए मोक्ष को बीत राग भय क्रोध माम उपाश्रिता बहुवा मनमया ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता राग भय और क्रोध से रहित केवल ज्ञान निष्ठ बहुत से ब्रमवे ये सभी मन व्या करता तो ब्रम व्यता के विशेषण रहूठा राग भाई और क्रोध से रही थे कौन ब्रम व्यता मामुपाशिर था मतलब केवल ज्ञान निष्ठ कौन ब्रम व्यता राग भाई और क्रोष से रहते केवल ज्ञान निष्ठ बा मनमया वया बहुत से ब्रम व्यता ज्ञान रूप सबसे पवित्र होकर पुष्प ज्ञान रूप सबसे पवित्र होकर के मेरे मोक्ष को प्राप्त हो गए तो तो मोक्ष से है है ना तो अभी आरंभ हुआ है ये बात नहीं है बल्कि है बल्कि पहले से चल रहा की भगवान ने गीता को दिया के आरंभ हुआ ऐसा नहीं पहले से चल तो रहा है है ना आदि में भगवान ने किया अपन की देखिएगा इसका अर्थ लिखते है भाष्यकार राजा चा भयम जा क्रोधाचा वीता बीता ये भ्याय क्रोधाह का क्या है नष्ट हो गए हैं निकल गए हैं है? राग भय और क्रोध जिनसे जिनसे निकल गए हैं या जिनसे निवृत हो गए हैं राग भय और क्रोध जिनसे निवृत्त हो गए हैं उन महापुरुषों को क्या कहते हैं वीत राग भय क्रोध आर्थ निर्देश किया है वास्तव ने और समाज करना हो राग भय और क्रोध का पहले द्वंदु करेंगे रागा चाह भयम चा क्रोध राग भय क्रोधाह और फिर बीत आ राग भय क्रोधा ये है ना ऐसा क्रम होगा समाज का उनको क्या कहेंगे राग भय क्रोधाह मनमया बहुवचन है बहुचना ब्रह्मविदांत है ना जिसका रूप है के ब्रह्म और ब्रह्मवे कौन ईश्वर भेद दर्शिना ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ईश्वर से अपना अभेद जानने वाले ईश्वर से अपना हाँ ये ब्रह्म विद्या का है ईश्वर ईश्वर से अपना अभेदे जानने वाले ऐसा अब देखेंगे माम एवं माम उपास है यहाँ क्या है माम उपास यहाँ एव को भाषाकार में जोड़ा है माम यो माम से क्या लेना है परमेश्वर परमेश्वर का ही आश्रय लेने वाले अर्थात केवल ज्ञान निष्ठा केवल ज्ञान में स्थित महापुरुष केवल ज्ञान में ज्ञान कैसा है उनका परमेश्वरकार ज्ञान है ना ज्ञान उनका परमेश्वर को कार्यालय करने वाला है ऐसा केवल ज्ञान निष्ठा यह अर्थ है बहुआकार से अर्थ अनेक अनेक ज्ञान तपका देखेंगे ज्ञानम तपा ज्ञानम कर्मदारे समास है ज्ञानम तपाजी तप है ज्ञान तपका ज्ञानों में तफा ज्ञान का विषय क्या है बताते हैं परमात्मा से ज्ञानों में परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान ही तप है यहाँ पर ज्ञान ही तप है ज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरा कोई तप जो शोषण रूप दूस, दूसरे तप होते हैं वो कोई तप यहाँ नहीं लेने है, है ना? जो गीता में जो अन्य बताए है ना क्या वाचिक तप मानस तप वो नहीं यहाँ ज्ञान को यहाँ पर है ना वो तप नहीं लेने तो परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान ही तप है तो उस ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए ज्ञान सबको पवित्र करता है ना, न ही ज्ञान पवित्र अभी नहीं आया ये अच्छा अवेदना पूर्थ है पराम शुद्धि की अत्यंत शुद्धि को प्राप्त होकर अत्यंत शुद्धि को पवित्र तो होकर अर्थात अत्यंत शुद्धि को प्राप्त होकर मद भावम कर्थ किया ईश्वर भावम ईश्वर भावम कर मोक्षम आगता आगता का प्राप्त हो गए है ठीक है अब देखेंगे यहां पर ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर तो ज्ञान रूप तप से पवित्र कौन हुए हैं वो मनमया ब्रह्मवेत्ता कौन पवित्र हुए हैं तो ज्ञान तप्सा भी ये मनमया ब्रह्मवेत्ता का विशेषण है तो ज्ञान तपसा इति विशेषणम ज्ञान तपसा यह विशेषण अस्य लिंगम इस बात का लिंग है या इस बात का सूचक है ज्ञान तपसा इसी विशेषणम अस्थिलिंगम ज्ञान तपस्था या विशेषण किसका विशेषण मनमया था अस्त लिंगम इस बात का सूचक है क्या इतर तपोनिरपेक्ष ज्ञान निष्ठा की ज्ञान निष्ठा अन्य तप की अपेक्षा करने वाली ज्ञान निष्ठा वो किसी अन्य तप की अपेक्षा नहीं करती है और क्या है की वो स्वयं इसी मोक्ष को प्राप्त कराती है मोक्ष को ज्ञान निष्ठा किसी की अपेक्षा करके मोक्ष को प्राप्त कराएगी क्या हाँ किसी कर्म आदि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं किसी कर्म की अपेक्षा करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराती है बल्कि अपने पेच होकर ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है अच्छा जी ठीक है तो बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आ गता मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं बहुत से लोग है तो बहुत से लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं सब प्राप्त हो गए तो या भगवान के या इस कथन से किसी को शंका हो सकती है कि सबको तो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए तो क्या, आपने है क्या कि आप में कोई रागव द्वेश है ना बहुत मुक्त हो गए सबको नहीं सब मुक्त को नहीं प्राप्त किए तर्जी का रागव द्वेश तो क्या आप में रागद्वेष्ता के बाद प्रश्नवाचक बना सकते हैं तो क्या आपने रागत द्वेश प्रश्न हुआ है ये एन कर्थ जिससे किससे रागव द्वेश के कारण जिसके प्रति राग होगा उसको मोक्ष दे सकते हैं जिसके प्रति द्वेष होगा उसको यही फसाए रखेंगे तो क्या आपने से जिससे रागव कि कुछ लोगों को ही मोक्ष प्रदान करते हो आत्मा करोग को ही मोक्ष प्रदान करते हो ये सभी को मोक्ष नहीं, नहीं, नहीं प्रदान करते हो इति उचित इस पर कहा जाता है सोच यागत द्वेष जिससे कुछ लोगों को ही मोक्ष प्रदान करते हो सर्वे सर्वे आत्मभाव नृक्ष भी है ना सभी को मोक्ष प्रदान नहीं करते हो इसी उचित इस पर कहा जाता है या ऐसा प्रश्न होने पर ऐसी शंका होने पर कहा जाता है देखो ये यथा माम प्रपद्यन से हम मम वर्तमान मनुष्यः पार्थ वर्त मनुष्यापा भज भज मम मम मनुष्यः पार्थ पार्थ हे पार्थ ये प्रबदन थे जो लोग जैसे मेरा भजन करते हैं जो लोग जैसे मेरा भजन करते हैं अहम तान तथा यो भजामी अहम तान तथा यो भजामी मैं उनका वैसे ही भजन करता हूँ फिर देखेंगे ये करते हैं जो भक्त या जो लोग यथा माम प्रबंधन थे जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया है कि जो लोग जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं है। जो लोग जिस फल की इच्छा से मेरा प्रबदे कर जो लोग जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं कि की मैं संतान करते उनको वैसा ही भजन करता हूँ अर्थात मैं उनको वही फल प्रदान करके वही फल प्रदान अनुग्रहित करता हूँ मैं उनको वही फल प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ अर्थात मैं उनको वही फल प्रदान करके उन पर अनुग्रह करता हूँ ठीक है अनुगृहणामी बजामी का क्या अर्थ है हाँ। कि मैं उनको वैसा ही फल प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ ये भाष्य अर्थ है क्या हुआ कि जो लोग यथागर्थ है जिस भाव से या जो लोग जिस जो फल की इच्छा ऐसी जो लोग जिस फल की इच्छा ऐसी जो भक्त जिस फल की इच्छा ऐसी मेरा भजन करते हैं मैं उनको उस फल को देते हुए अनुभव कर रहा हूँ ठीक है इतना लगा लिया दूसरी पंक्ति फिर देखेंगे क्या दूसरी पंक्ति भी लगा लेना कि मनुष्य सर्वसा मम वर्तमान वर्तन से की मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं कौन सात्विक मनुष्य कौन सात्रिक हाँ सात्विक मनुष्य जो भाष्यकार ने बोला है की मनुष्य कौन है अभी बताया है अभास्य नहीं मनुष्य सब प्रकार से मेरे मेरे मार्ग मार्ग का ही ही अनुसरण करते हैं या मेरे हैं या बताए हुए के अनुसार चलते ये, ये, भी आई पहले। ऐसा ही। ये ऐसा आया है न पहले उससे में लोका नाम ना कर्म से राम शंकर श्याम उप अन्यम इमा प्रजा इसके आगे आगे पीछे कहीं है हाँ। नहीं नव वर्तमान वर से ये कहाँ पर है देखो ये हमको लगता है आ चुका है पहले याद कर पूरी पंक्ति ऐसी है इसी तरह है ठीक है ठीक है अब देखेंगे ये यथा यथा का अर्थ है इन प्रकार यथा का क्या अर्थ है इन प्रकार प्रकार का अर्थ है इन प्रयोजन यथा प्रकारण प्रकारण और मतलब जिस प्रयोजन से और एन प्रियोजन कर फलाया जिस फल की इच्छा से जिस फल की फलार्थी तया कर जिस फल की इच्छा से और तो जो जिस फल की इच्छा से माम प्रपज्ञन मेरा भजन करते हैं जो जिस फल की इच्छा से मेरा भजन करते हैं प्रपज्ञन से भजनतेम तथा योग मैं उनको तथा योग कर उस फल को देकर उस फल को देकर बजामी करके अनुग्रहणामी मैं उनको उस फल को देकर कर अनुग्रहित करता हूँ मैं उनको उस फल को दे करके कर या मैं उनको उस फल को देकर अनुग्रह करता हूँ लग जाएगा हामिदी ते तो क्यों वह फल देकर तो शंका उठाई थी ना कि सबको को नहीं देते हैं तो क्या है तो रागद्वेश नहीं है बल्कि क्या तेसा मोक्ष प्रति अनक्षित बात कि उनकी की उनकी मोक्ष की इच्छा ही नहीं है उनकी मोक्ष के प्रति इच्छा ही नहीं है है ना यहाँ अनर्थित तो है ना कि उनका उनकी मोक्ष के प्रति इच्छा ही नहीं है वैसे अर्थिक अर्थ होता है इच्छुक अनर्थिक होता है अनिच्छुक इसका प्रत्यय है ना कि उनकी मोक्ष के प्रति इच्छा ही नहीं होती इसलिए मोक्ष नहीं देते हैं भगवान का कोई रागव द्वेष है क्या जो चाहते हैं वो देते हैं संसारी प्राणी चाहते हैं भोग भगवान का तो मोख ले लो तो लेना चाहेगा रखो अपना हमको ये लाइए पहले <laughs> तो भगवान का कोई राज्य है नहीं भगवान तो क्या करेंगे तो चाहता ही नहीं है ऐसा ही है कोई चाहता ही नहीं है हम ना चाहे वो सुकर में कुकरो में कहीं ना कहीं भोग को मिलेगा जब छाये पड़ तो कभी ना कभी उसकी फूर्ति हो ही जाएगी यहाँ जो भंडारा खाकर लुप्ती लोग मानते हैं वही कूकर जो मल खाकर होता है उसमें चार दिन का हो गया तो जैसा हो जाएगा क्या, तो क्या तो भोग है सभी, कभी अच्छा है दोनों का भोग मिलेगा मिलेगा वासना भैया तो भगवान कभी खूब तुप्ती मानेगा जो कर जो गंदी नाली में बैठा उससे पहले उठकर उसने में अच्छा नहीं मानेगा ना वही उसको आनंद आ रहा है मनुष्य जी जो है ना वो सोचता है हम यहाँ अच्छे हैं पर सात्विक महापुरुषों की दृष्टि से वो नरक कीचड़ नहीं पड़ी है जो आगे देखेंगे तो उनकी मोक्ष की प्रति इच्छा नहीं होती है तो भगवान तो अनुग्रही ही कर रहे हैं ठीक है तो जो जिस फल की इच्छा से भजन करते है उनको वही फल देकर अनुग्रहित करता हूँ तो भगवान मेरा गिर नहीं है अब ये भाष्यकार के बताते हैं की करते क्योंकि एक पुरुष में युग की करते क्योंकि एक पुरुष में युगप मुमुखक्षुत्व और फलार्थित्व तो संभव नहीं है मुमुक्षुत्व तो और फलार्थित तो करते विभुक्षुत तो। एक साथ मुखा और विभुक्षा हो सकती है क्या प्रबल पर क्या हो जाती है मनुष्य की प्रबल हो जाती है क्यूँकी हूँ क्योंकि एक, एक मनुष्य में युग कदमुत्व और फल की इच्छा संभव नहीं है करते की इच्छा। इच्छा और की इच्छा एक साथ संभव नहीं है अच्छा अब ये भाषाकार और उसका स्पष्टीकरण करते है असा कर इस कारण से ये फलार्थीना जो फल चाहने वाले है जो फल की इच्छा करने वाले है असा कर इस कारण ये फलार्थीना जो फल की इच्छा करने वाले हैं तान फल प्रदाने उनको फल प्रदान करके उनको फल प्रदान करके अन्वे जो ये अनुच्छेद जहाँ समाप्त हो रहा है ना नजामी लिखा है ना ये जहाँ समाप्त हो रहा है तो भजामी लिखा है ना वहाँ संबंध में कि जो फल की इच्छा करने वाले हैं उनको फल प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ भजामी का क्या अर्थ है अनुग्रहणा में लग और देखेंगे ये यथोक कारण तू आ फलार तू ये तू अफलार्थिना ये यथोक् कारिणा मोक्ष वाह तू कर अफलार्थीना कर फल की इच्छा ना करने वाले तू अफला किंतु फल की इच्छा ना करने वाले जो यथोक् कारिणा सात सम्मत कर्म करने वाले मुमुक् पंक्ति तू अफलार्थीना ये यथोक् कारिणा मुख किन्तु फल की इच्छा न करने वाले सास संबंध कर्म करने वाले जो मुमुक् ठीक है तो ज्ञान प्रदान उनको ज्ञान प्रदान करके बजामी उनको ज्ञान प्रदान करके मैं अनुग्रहित करता हूँ ये कैसे हैं फल ना चाहने वाले सात सम्मत कर्म करने वाले मुंब में लगाना तू क्या कहेंगे नहीं नहीं तू आफलार्थिना यशो के कारण छुआ ठीक है ऐसा कर लेना तो उनको ज्ञान प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ ज्ञानी नहीं है ये शास मत कर्म करते हैं और उन कर्मो का और कोई फल नहीं, नहीं।, नहीं चाहते हैं, तो कौन प्रदान करता है भाष्यकार के शब्द है ना तो ज्ञान भी भगवत कृपा से प्राप्त होता है भगवान को छोड़ करके भगवान के प्रति अश्रद्धा करके किसी को ज्ञान आज मिला नहीं है अहंकार का बोझ है वो चीज होता रहेगा भाष्यकार के शब्द है तान ज्ञान प्रदान उनको ज्ञान प्रदान करके खंडनकार ने लिखा है ईश्वर अनुग्रह देवशाम जायते अद्वैत वासना ईश्वर अनुग्रह देवशाम जायते अद्वैत वासना अद्वैत तत्व की वासना भी ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्यों को होती है है ना आ, तो ईश्वर को किनारे रख के कोई सोचे ज्ञान मिल जाएगा मुक्ति हो जाएगी कर रहे हैं ज्ञान प्रदान है ना भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं अब देखेंगे तो इनको ज्ञान प्रदान करते हैं जो ज्ञानी है उनको भगवान क्या प्रदान करेंगे फिर मुख्य कौन क्या प्रदान करेंगे ये ज्ञानी ना सन्यासी ना मुखा पहले वाले मुमुक् ज्ञानी नहीं थे कर्म करने वाले थे अब भगवान की कृपा से उनको ज्ञान मिल गया भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया तो ज्ञानी हो गए अब ज्ञानी को क्या देंगे भगवान हाँ क्या ये ज्ञानी ना मुहसवा सन्यासी और वो ज्ञानी मुमुक् सन्यासी है ज्ञानी हाँ मुकु सं मुमुखु संयासी है सहन मोक्ष प्रधान एन उनको मोक्ष प्रदान करके अनुग्रह करता हूँ तो मोक्ष कौन प्रदान करता है ज्ञान कौन प्रदान करते हैं है। है, है। उनको मोक्ष प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ ये तो हो गया ना अब तथा आरतान आरतान का क्या अर्थ है यहाँ पर जो दुखी जन उसी प्रकार दुखी मनुष्यों का उसी प्रकार दुखी मनुष्यों के दुख का हरण करके दुख का हरण करके भजामी अनुग्रहणामी है ना दुखी मनुष्यों के दुख का हरण करके अनुग्रहित करता हूँ एवं करता इस प्रकार यथा ये प्रपज्ञन जो जैसे भजन करते हैं या जो जिस फल की इच्छा से भजन करते है वस्त फल की इच्छा से भजन करेंगे तो क्या देंगे भगवान मोक्ष दे देंगे ज्ञान देंगे ज्ञान के द्वारा मुक्त दे देंगे तान तथा एवं भजामी उनका वैसे ही भजन करता हूँ उनका या उन पर अनु उस फल को दे कर अनुग्रह करता हूँ ये अर्थ है इसको दोबारा देख सकते हैं इसलिए जो फल को चाहने वाले हैं उनको फल प्रदान करके तथा जो फल को ना चाहने वाले सात कर्म करने वाले मुख्य हैं उनको ज्ञान प्रदान करके और जो ज्ञानी सन्यासी है उनको मोक्ष प्रदान करके उसी प्रकार ये दुखी मनुष्यों के दुख, दुख का हरण करके इस प्रकार ये यथा प्रवतन जो जिस फल की इच्छा ऐसी मेरा भजन करते हैं उनका मैं उस फल को प्रदान करके अनुग्रहित करता हूँ यह हो गया लग गया तो भाष्यकार में सब कुछ देखो भगवान देते ऐसा माना है स्पष्ट माना है न पुना रागद्व द्वेष निमित्तम वो निमित्ता हूँ कंचित बजामी की पुनः रागत द्वेश के कारण अथवा मोह के कारण किसी का पचन नहीं करता या रागव द्वेष के कारण या मोह के कारण किसी का पर अनुग्रह नहीं करता हूँ ठीक है भगवान में कोई रागव द्वेश नहीं वेसा वेसा भगवान खुल देते हैं ऐसा अभी है। सर्वथा है सर्वथा अभी श्लोक में नहीं है ये अर्थ लगाने के लिए भाष्यकार भगवान के द्वारा जोड़ा गया पद है सर्वथा यहाँ पर है सर्वास्थ्य है सर्वावस्था से मम क्या है हाँ मम तो ये मम तो इसका ये श्लोक का पद है सर्वथा अर्थ किया है सर्वा सर्वावस्था से इसी प्रकार इसका अर्थ है सब प्रकार से स्थित है सब प्रकार से स्थित है कैसे ब्रह्मादि ले से लेकर स्थावर पर्यत प्राणी रूप में कौन स्थित है, है।। ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत प्राणियों के रूप में स्थित भगवान है और सचिदानंद रूप भी थिस थिस दर्वादी दर्वाद दर्वादी से भी स्थित कौन है भगवान है यह कि ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत जो भगवान की स्थिति है वो किसके कारण है उपाधि के कारण है ना और सचिदानंद रूप से स्थिति जो वायु स्थिति बनी थी उपाधि के सब प्रकार से ऐसी स्थित ईश्वर के मार्ग का मनुष्य अनुसरण करते हैं ईश्वर के मार्ग का मनुष्य हाँ, से मनुष्य सब प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं श्लोक का क्या होगा तीराम कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं मार्गम से लेना है यहाँ पर वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग हो गर ज्ञान कर्म लक्षण कि मेरे ज्ञान मार्ग का और कर्म मार्ग का अनुसरण करते, है। करते है? आगे। आगे। आगे। आगे। हैं कौन अनुसरण करते हैं मनुष्य आप सोचें मनुष्य आप वचन आया है सभी मनुष्य को अनुसरण नहीं करते हैं तो मनुष्य किसे कहते हैं भाष्यकार भगवान बता रहे हैं आगे है नीचना यह फलाया जिस फल की इच्छा से जिस कर्म में अधिकृत मनुष्य जिस फल की इच्छा से जिस कर्म में अधिकृत जो मनुष्य जो प्रश्न करते हैं वे मनुष्य होते हैं लगाइए जैसे किसी को क्या है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो हम शास्त्र का पंडित बनने की इच्छा हो तो जिस फल की इच्छा से पंडित फल की इच्छा से यशिन कर्म अधिक में अधिकृत है वो अध्ययन करो में अधिकृत है तो अधिकृत हुए जो प्रश्न करते हैं जो पंडित बनना चाहता है शास्त्र का वो किस कर्म में अधिकृत है अध्ययन करो में अधिकृत है और फिर क्या है अधिकृत होकर के जो प्रयत्न करते हैं ये है। ये क्या है बन्ना तो क्या, तो तो क्या है विद्वान पढ़ना नहीं चाहते क्या है भाष्यकार ने स्पष्ट मनुष्य क्या बोला है इसी प्रकार जो क्या है कि मोक्ष फल की इच्छा जो मोक्ष फल की इच्छा करके किस चित्त में अधिकृत है ज्ञान में या शास्त्रों में समरण मनन में अधिकृत है तो उसके लिए जो प्रश्न करते हैं शास्त्र या समरण का वो क्या है ये मनुष्य है नो भक्ति में भजन कीर्तन में अधिकृत है वो उसका प्रयत्न करते हैं तो क्या है वो मनुष्य है और जो प्रयत्न नहीं करते हुए मनुष्य है क्या जो तो कहते हैं आराम से रहना है तो मनुष्य नहीं हो तो वो तो बिल्कुल भगवान की वृक्ष में शास्त्र की वृक्ष में है ना प्रयास करने वाला मनुष्य है और ये जिस फल की इच्छा ऐसी जिस करूँ शास्त्र के अनुसार अधिकृत है शास्त्र के अनुसार हाँ निषिद्ध करूँगी अधिकृत नहीं लेना है शास्त्र के अनुसार लेना है मनुष्य है तो जो मनुष्य है वो तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं कि भगवान के मार्ग का अंतरण करते हैं और जो नहीं अवतरण करते हैं वो मनुष्य है क्या मुक्ति की बात है सर्व प्रकार पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरे ज्ञान मार्ग और करो मार्ग का अतरण करते है ठीक है परिभाषा उन्होंने वो साब प्रश्न कर रहे और वो इच्छा तो इसी और साफ है यदि तो ईश्वर राग आदि दोषा भावास यदि आप ईश्वर में ईश्वर सम्मेख है ना तो इसे ऐसा कहा है यदि ऐसा लगाना यदि राग आदि दोषा भावास राग आदि दोषों का अभाव होने के कारण राजी दोषों का अभाव होने भगवान में राग दोष नहीं है ना राज आदि से द्वेष ले लेना आदि से क्या लेना है राग भी दोष है और भी दोष है ये दोनों क्या होंगे दोष दोष यदि राग दोषों का अभाव होने के कारण आज देखेंगे तो ईश्वर से कर्म वही कर लो जहां लिखा है यदि ईश्वर से या अथवा कर लेना यदि ईश्वर में राग आदि दोष का अभाव होने के कारण तुल्म सर्व तुल्यायाम तुल्म सर्व प्राणिस अनुच्छायाम क्या सर्व फल प्रदान समर्थे तुल्म सर्व प्राणी सुम की समान रूप से सभी प्राणियों समान रूप से सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा होने पर या सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान रूप से होने पर तुल्यायाम है ना hmm. क्या कहेंगे समान रूप से सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा होने पर या समान रूप से सभी प्राणियों पर दया होने पर इच्छा है ना क्या मैंने बताया आपको यदि आप ईश्वर में राष्ट्र का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों का सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान होने का सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान होने या समान रूप से सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा होने पर तो सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान रूप से किसी है भगवान भगवान तो क्या है, तो है। देशु देशु चेकर चेकर चेकर चेकर की समूह गीता में कहा है जो किया प्राणियों के समान हूँ और समान से सभी को उद्धार करने की इच्छा है क्या सर्व फल प्रदान समर्थित वही सती और सभी फल को प्रदान करने में समर्थ आपके होने पर, सभी फल को प्रदान करने में समर्थ कौन है भगवान सभी फल को प्रदान करने में समर्थ आपके होने आरोप आपके पर क्या क्या बताया गया राग आदि दोस्तों का भाव होने कारण क्या है कि सभी प्राणियों के उधार करने की इच्छा समान ठीक है और सभी फलों को प्रदान करने में समर्थ है आपकी होमि पर आपके होनी पर अब देखेंगे इच्छा कोई दूसरा करे, फल कोई दूसरा दे, ऐसा तो नहीं है भगवान ही सब कुछ है अब आगे अन्य लगाएंगे सती पंक्ति लगाना सर्वे नीचे लिखा है थोड़ा सर्वे मुखा सं संता वासुदेवा सर्व लिखी जाने में कस्मात स्वाम एव न प्रतिप्य पंक्ति लगाएंगे क्या कहाँ तक आया त्वरी सही तक आया क्या होगा हाँ सर्वे नीचे है ना सर्वे मुखा सनता सभी लोग मुमुक्षु मुकर सभी लोग मुख होकर वासुदेवा सर्वम की सब कुछ वासुदेव है इस ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान के स्वाम एवं कस्मात नजन क्यूँ नहीं करते है आपका ही भजन क्यों नहीं करते लग जाएगा समझी लगे की तो वासुदेवा की सभी मुमुक्षु होकर के यदि मालूम ये भगवान में का भाव गए और इसलिए भगवान में राजद्वेश का भाव होने के कारण सभी प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा समान रूप से होने पर सभी प्राणियों का उद्धार करने की इच्छा समान रूप से होने पर तथा सभी फलों के प्रदान करने में समर्थ आपके होने पर भगवान के होने पर सभी लोग मुमुक्षु होकर के वासुदेव और ज्ञान के द्वारा अस्मात स्वामय योगना प्रतिपत्तन के किस कारण ऐसी आपका ही भजन नहीं करते हैं आपका ही भजन नहीं करते हैं प्रश्न हुआ ना तत्र कारणम सुनू इसी करता है समझी लग जाएगी हाँ सर्वे में उत्सव क्यों भजन नहीं करते हैं? कि सबका उद्धार करने की इच्छा समान है और सब फलों को प्रदान करने में समर्थ है भगवान कई कितना मालूम हो जाने से भजन सबको करना चाहिए पर क्यों नहीं करते है तो ये देखना भगवान बताते है से ध्यान देना पुरुषार्थ करने वाले को ही कर्मच व्यक्ति को ही मनुष्य भाष्यकार नहीं माना है है ना कर्मठ व्यक्ति को ही मनुष्य माना भाषाकार मनुष्य शरीर केवल जो है तो के ना खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला सकते तो ध्यान रखना चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए मिला है फल भोगने के लिए दूसरी समझ मिला है मनुष्य शरीर से जो कुछ अच्छा पूरा किया जाता है चौरासी लाखी में उसको भोगना पड़ता है थी थी नहीं है वो भी ही आत्मानुसंधान में या किसी न किसी शुभ कारो में व्यस्त रहना चाहिए उनका ऐसा कभी फालतू एक क्षण भी समय व्यस्त का गति करना चाहिए कभी जो समय गया वो दुबारा आएगा नहीं देखेंगे तो क्यों भजन नहीं करते हैं कांक्षता कर्म नाम सिद्धि ऐसा लगाना कर्मणां तो इस में का क्या है कर्म नाम सिद्धि काम नाम सिद्धि कांसंत देवता यजंते हैं कर्म नाम सिद्धि कांचनता देवता यजंते ये इस लोक में कर्मणां सिद्धि सिद्धि फल के फल को चाहने वाले करने वाले, इस लोक में कर्म के फल की आकांक्षा करने वाले मनुष्य देवता यजंते देवताओं का यजन करते हैं यहाँ कान क्या है ये यजंते क्रिया का कर्ता है देवता कर्म है द्वितीया भोग के नाम देवता देवताओं का यजन करते हैं इस लोक में इस लोक में फल कर की कर्म के फल की आकांक्षा करने वाले मनुष्य देवताओं का यजन करते हैं किसका किसके देवता हाँ देवताओं का जन्म क्यों करते हैं ही कर करते, करते क्योंकि ही लोक के कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भगवती क्योंकि मनुष्य लोक में या पृथ्वी लोक में कर्मजा सिद्धि की कर्म से जन्म फल क्षिप्रम भगवती शीघ्र हो जाता है कर्म से जन्म फल शीघ्र हो जाता है या कर्म से मिलने वाला फल शीघ्र हो जाता है इस यदि वैदिक विधान के अनुसार ठीक ठीक कर्म किया जाए तो फल शीघ्र हो जाता है और उसमें भी यथा समय उपनयन होना चाहिए यथा समय देराध्यन होना चाहिए नियमित संध्योपासन होना चाहिए जोड़ान नहीं होना चाहिए थीक -थीक हो जाता और फिर वो कर्मो का अनुष्ठान करता है तो फूल मिल जाता है ऐसी कोई बात नहीं अब देखेंगे वही भगवान बताते हैं कान संता करते अभिसंता अभिसंता है की चाहने वाले ठीक है कर्म नाम कर्मणाम सिद्धिन सिद्धिम करते फल निष्पत्ति निष्पत्तिन मतलब फल की फल की सिद्धि फल की फल निष्पत्ति मतलब फल प्राप्ति सिद्धिन कर फल निष्पत्ति फल निष्पत्ति का हुआ फल प्राप्ति फल प्राप्ति की आकांक्षा करने वाले कांसनता कर्क किया था अभिस्तनता और अभिस्तता कर्क यहाँ पर हो गया प्रार्थीनता अभिस्तक हो गया प्राथीनता मतलब चाहने वाले ठीक है कर्मों से फल की प्राप्ति को चाहने वाले कर्मों से फल प्राप्ति को चाहने वाले मनुष्य देवताओं का यजन करते हैं कर्त अशुल और देवता से क्या लिया है इंद्र अग्न इन्द्र अग्न अग्न इंद्र और अग्नि आदि देवताओं की आराधना करते हैं इंद्र की आराधना करते अग्नि की आराधना करते वरुण की आराधना करते शुद्ध भी भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं अच्छा अभी अलग अलग देवताओं की आराधना अलग अलग फलों के लिए करते हैं यहाँ एक छुट्टी भी है अर्थ जो अन्यम दे दे देवता मुखा और अर्थकार से और वाक आरम समझ लेना यह अन्यम देवता मुका देवता शब्द है की जो भिन्न देवता की उपासना करता है भिन्न दे दे देवता की, की उपासना करता है अपने से भिन्न दे देवता की उपासना करता है किस प्रकार से अन्य असो असो अन्य या देवता अन्य है यह देवता और अहम अन्य मई अन्य देवता अन्य है मैं अन्य मतलब यह देवता भिन्न है और मैं भिन्न हूँ इसी कर्थ इस भाव से पंक्ति लगाना यह कर्ज जो असौ अन्य देवता अन्य है अहम अन्य मई अन्य हूँ अहम अन्य अश्वि अहम इस भाव से इसी को कहते हैं यह अन्यम देवता उपास देवता का उपासना करता है साना वेद हुआ नहीं जानता है वह नहीं हाँ तो सब सब्य विद्यमान एक आत्मा को नहीं जानता है जब सब सब्य विद्यमान एक आत्मा को जानेगा तो वैसा अन्य अन्य का भाव उसमें नहीं रहेगा वह नहीं जानता है वो कैसा है यथा पशु जैसे पशु होता है एवं यथा पशु ऐसा लगाना जैसे मनुष्यों का पशु होता है एवं देवा नाम इसी प्रकार वो देवताओं को पशु है इसी प्रकार वो देवताओं जैसे मनुष्यों का पशु है वो तो देवताओं काम में आता है देवताओं की आराधना में लगा रहता है मतलब क्या है प्राप्त नहीं कर सकता है ये तात्पर्य है तो सब में विद्यमान एक आत्मा को जानेगा तो अन्य अन्य ऐसा नहीं लगेगा लगेगा की ये भी सब एक परमात्मा ही ऐसा लगेगा उसको अब देखेंगे आप यहाँ हम्म एक आत्मा सब में है ये जानकर जो कूँ की आराधना करे तो भी अच्छा है में आया ज्ञान पूर्वक जो आराधना की जाती और की है और ज्यादा फूल में आया है एक परमात्मा सब में विद्यमान है ऐसा मन कर उपासना करना और श्रेष्ठ है और ऐसा नहीं जानते भिन्न भिन्न मान कर उपासना करते तो कर्मो का फल तो मिल ही जाता है लेकिन उसको मुख्य मतलब सब में परमात्मा विद्यमान है जानकर उपासना करता है तो फल भी मिल जाएगा और किसी ज्ञान का और महान फल है न चाहेगा तो मुख्य भी हो जाएगा आगे देखेंगे ही भिन्न भिन्न नाम की यादी नाम, नाम दिन्दे, का करने वाले। वो है। और जब जानेगा श्रम एक आत्मा है तो वही आत्मा में भिन्न देवताओं का यजन करने वाले फल की आकांक्षा करने वाले उन मनुष्यों को भिन्न देवता का यजन करने वाले फल की आकांक्षा रखने वाले उन मनुष्यों को शीघ्री मनुष्य लोक में फल मिल जाता है चित्रम करीघ्री कर दिया उन्होंने राष्ट्र काल में मनुष्य लोक यहाँ पर क्या था ई कर्त क्या है मानुष्य लोके और मानुष्य लोक है मनुष्य लोके यहाँ मनुष्य क्या यो मानुषा मनुष्य मनुष्य लोक में अच्छा मानुष्य लोके मानुष्य लोग अर्घ विराम आ गया ना कितना है क्यों की ही तरफ असमान क्योंकि भिन्न देवता भिन्न का यजन करने वाले फल की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों को मनुष्य लोक में शीघ्र मनुष्य लोक में फल की निष्पत्ति हो जाती है थी थी था, था, जा, जा या फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति हो जाती है उसको जोड़ अर्थ कर लेना क्यों ऊपर आया था ना फल से भिन्न ठीक है फल की प्राप्ति हो जाती है अर्थ लेना क्या हो जाती है फल की प्राप्ति हो जाती है जो भिन्न का यजन करने वाले फल की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों को शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है अब देखना मनुष्य लोक ही शास्त्राधिकार है क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्राध्ययन का अधिकार है मनुष्य लोक में क्या है शास्त्राध्यन का हाँ क्या तो शास्त्राध्यन करेगा शास्त्र के धान को जानेगा फिर कर्म करेगा अब कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जिस समय उपदेश दिया है ना उस समय काम कर्मो को वैदिक कर्मो काम कर्मो का अनुष्ठान लोग बहुत करते थे तभी है नीद फल मिल जाता है इसलिए वो कर्म करते रहते हैं और मुक्त के लिए मेरी आराधना नहीं करते मतलब उसमें ज्यादा प्रचलन का ऐसा ऐसा लगता है क्षित्री मानुष्य लोग क्या थे भूलोक में किसी भी लोक में क्षित्री मानुष्य लोग के ऐसा विशेषण होने से अन्य स्वीकार से अन्य लोगों में भी कर्म फल की सिद्धि को भगवान कहते हैं अन्य सोफी को क्या थे अन्य लोक सफी कर्म फल सिद्धि भगवान कर्म फल की सिद्धि को भगवान कहते हैं ना क्योंकि ही लोके ऐसा विशेषण होने से नहीं छिप्रम ही मानुसम लोके छिप्रम लोके ऐसा विशेषण होने से अन्य लोक में भी कर्म फल की सिद्धि को या कर्म फल की प्राप्ति को भगवान कहते हैं दर्शयति करती मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि के अनुकूल कर्म करने का अधिकार है ये विशेष बात है मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि के अनुकूल के अनुसार कर्म करने का अधिकार है है या विशेष बात कि नाम वर्णाश्रम आदि में अधिकार वर्णाश्रम आदि के अधिकारी के कर्मों का वर्णाश्रम आदि के अधिकारी के वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वाले मनुष्यों के कर्मों के फल की सिद्धि कर्मो ऐसी शीघ्र हो जाती है कर्मो ऐसी हाँ कर्मों के फल की सिद्धि कर्मो ऐसी शीघ्र हो जाती है वर्णाश्रम के अनुसार, अनुसार कर्म करने से फल की सिद्धि शीघ्र हो जाती है ऐसे लोग कर्म को करते रहते हैं और प्रश्न था ना स्वाम एवं सर्वे न प्रसन्न किस कारण ऐसी आपका भजन नहीं करते कैसे ज्ञान ऐसी ज्ञान को सब कुछ ले है ऐसा में संध्या करना चाहिए तो नहीं करते ओम करतेम हो जाएगी